सहनाबतनुन सहनो सह वीर कर वाव तेजस्विवीत मेद्षा वह ओ शाति शाति पिछले प्रसंग में कुछ पूछना है आगे चले सूत्र संख्या पांच है आत्मा के लिंग बताकर के आत्मा की नित्यता को लेकर के बता रहे हैं बोलिएगा तस् द्रव्यत्व नित्यत्वे, वायुना व्याख्याते तस्य आत्मनो तस् आत्मनों द्रव्यम वायुना तोल्य व्याख्या वेदित उस आत्मा का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के समान समझना चाहिए और द्रव्य अनाश्रितत्वेन क्रियावत्वेन क्रियांद्रिय मनसा च कार्य विधा निज प्रयत्नवत्व क्रिया करण शक्तिमत्व ज्ञान इच्छादी गुणवत् द्रव्यम निरवयत्व नित्यत्म विज्ञेय वो तो कहते हैं अद्रव्यवत्व हाँ वैसे अद्रव्यवत्व होना चाहिए सूत्र के अनुसार तो अद्रव्यवत्व अद्रव्यवत्व क्या है उसका अन्य समवाय द्रव्य अनाशित उसके समवायि के रूप में अन्य कोई द्रव्य नहीं है उस रूप से यानी अन्य द्रव्य समवाय रायत्य से युक्त क्रियावत्वेन और उसका जो क्रियावत्व कैसा है सर्वेन्द्रिय मनसा च कार्य विधातुम सभी इंद्रियों से और मन से कार्य करवाने के सामर्थ्य से युक्त निज प्रयत्नवत्वेन, स्वयं के प्रयत्न से युक्त है वैसे स्वयं का प्रयत्न वो कार्य क्रिया रूप नहीं है यानी स्वयं का जो प्रयत्न है उस प्रयत्न गुण से सभी इंद्रियों और मन को प्रेरित करना रूप ही उनकी क्रिया है ऐसा क्रियाकरण शक्ति मतवे उसी को कह रहे हैं निज प्रयत्न को समझा रहे हैं क्रिया करण शक्ति मतवे क्रिया को करने के सामर्थ्य से युक्त क्रिया को करने का सामर्थ्य है उसमें यानी क्रिया करवाने का सामर्थ्य है किसी को क्रियान्वित करने का सामर्थ्य से युक्त है और ज्ञान इच्छा आदि गुणों से युक्त है तो ज्ञान इच्छा गुणों से युक्त होने से उसका द्रव्य है और निरवयत्व होने से अवयों से रहित होने से निरावयवी के रूप में वो नित्य द्रव्य के रूप में है ऐसा विजय जानना से चाहिए हाँ जी क्रिया करना शक्ति मत्व न क्रिया करने का सामर्थ्य जिसके अंदर है यानी हाँ क्रिया कराने का वैसे तो क्रिया कराने का सामर्थ्य जिसके अंदर है इससे भी उसको क्रियावान कह सकते जैसे क्रियावान दो प्रकार से कहा जाता है ना जिसके अंदर क्रिया हो रही है तो भी उसको क्रियावान कहते हैं या किसी को क्रियान्वित करता है इसलिए भी उसको क्रियावान कहते, है। कहते हैं जैसे ईश्वर को कहते हम ऐसा हाँ जी क्रियावान हाँ हाँ क्रियावान है या निष्क्रिय हाँ तो आप दे सकते हैं आप क्रियावान भी है और निष्क्रिय भी है दोनों है दोनों उत्तर दे सकते हैं अथवा वो फिर भी नहीं क्रियावान तो कह सकते हैं जैसे शरीरदारी आत्मा है क्रियावान तो है ही है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं जैसे मैं अपने कमरे से चलकर के यहाँ तक आया हूं ठीक है ना तो शरीर में भी क्रिया हो रही है हा? और आत्मा में भी क्रिया हो रही है एक प्रकार से इस रूप में क्रिया है बस ऐसा कह सकते हैं ठीक है देशांतर प्राप्ति वाली जो क्रिया है वो है हाँ जी है, है। वो नहीं तो हाँ वो वो भी जैसे ये क्रिया होती है वैसे वो भी क्रिया होती है देशांतर प्राप्ति वही तो कह रहा हो ना हाँ। देशांतर प्राप्ति जैसे शरीर से भी होती है वैसे उसकी खुद की भी आ, आत्मा भी स्थान बदलता है ये जो आता है ना तो वो देशांतर प्राप्ति है वहां पर भी जो स्थान बदल रहा है वो भी देशांतर प्राप्ति रूपी क्रिया है देखिए नेत्र में का मतलब है गोलक दो गोलकों में नहीं है रहता है नेत्रेंद्री में रहता है जैसे ये दोनों गोलक एक ही नेत्रेंद्री के साथ जुड़े हुए हैं ना मतलब नेत्रेंद्री तो एक है ये तो आप समझते हैं ठीक है ना गोलक तो दोनों हैं लेकिन उन दोनों गोलकों में इंद्री तो एक ही है ऐसा मतलब उन दोनों गोलकों का संबंध एक ही नेत्रेंद्री के साथ में मतलब हाँ आंख में रहता है का मतलब मान लीजिए कोई ये समझे आंख में का मतलब है दोनों गोलकों के साथ में जुड़ा हुआ है तो दोनों गोलक जो है जिस नेत्र इंद्रिय के साथ जुड़ा जुड़े हुए हैं उस इंद्रिय में वो रहता है ऐसा आप कह सकते हैं हाँ जी हाँ जी ऐसे किसी एक उपनिषद में आता है जो 11 उपनिषदों से अलग जो बहुत सारे उपनिषद है यू तो ढाई कोई 108 कहते हैं कोई ढाई उपनिषद भी हैं, मतलब बहुत सारे बहुत सारे उपनिषद हैं लोगों ने बनाए होंगे अलग अलग विद्वानों ने तो उन किसी एक विषय में आ, ये ऐसा आता है नहीं प्रमाणित यह है कि आत्मस्थान बदलता है ठीक है ना अब वो कहाँ रहता है तो किस उपनिषद करने का आंख में भी रहता है आ? ऐसा किसी ने बोला तो ठीक है रह सकता उसमें क्या दिक्कत है कोई कहता है आंख में भी रहता है कोई कहता है हृदय में भी रहता है तो रहता है ठीक है कोई आपत्ति नहीं ना स्थान बदलता है तो अब कहीं भी रह सकता है मान लीजिए किसी ने यहां पर ध्यान किया ठीक है ना तो ध्यान कब करेगा यहाँ धारणा बनाएगा यानी मन को यहाँ टिकाएगा वो धारणा है और वहीं पर ध्यान करेगा जब समाधि लगेगी तो यहीं लगेगी तो आत्मा यहां पर आ जाता है उसमें क्या दिक्कत है आत्मा और कहाँ कह रहे हैं हाँ बिल्कुल आ जाएगा उसमें कोई बात ही नहीं रूप नहीं वो में है वो सूक्ष्म है वो अतीन्द्रिय है वो अनुस्वरूप है वो कहीं भी आके रह सकता है उसमें क्या दिक्कत है नहीं प्रमाण तो मैं खुद हूं मैं खुद अपने मन को यहां केंद्रित करता हूं और यहीं पर ध्यान करता हूं तो आत्मा को यहीं पर होना पड़ेगा तभी तो यहां से ध्यान चलेगा और जब समाधि लगेगी तो यहीं पर समाधि लगेगी हाँ जी हाँ जी जब समाधि जब समाधि लगेगी तब तो पता लगेगा मेरी आत्मा यहां पर है नहीं तो नहीं पता लगेगा लेकिन कहीं तो लगेगा ना उसका ध्यान यहां नहीं लगे तो पूरे शरीर में कहीं तो उसका मन एकाग्र तो होगा कहीं तो उसको एकाग्र करना पड़ेगा ना योग अभ्यासी को आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो ध्यान तो उसको करना पड़ेगा जिस दिन ध्यान उसका चलेगा उस दिन वहां पर आत्मा आ जाएगा आपको नहीं आपने योग दर्शन पढ़ा नहीं ना तो योग दर्शन योग का ये नियम है कि संयम के बिना उपलब्धि नहीं मिलती है संयम संयम का अर्थ होता है तीन धारणा ध्यान समाधि जहां धारणा होती है यानी जहां मन को अपने टिकाया तो जहां मन को टिकाया वहीं पर आपको ध्यान करना होगा ठीक है ना और समाधि भी वहीं लगेगी तो किसको लगती है समाधि आत्मा को लगती है ये ना आत्मा ही तो प्रत्यक्ष करेगा ना तो वहीं से करेगा ना जहां समाधि लग रही है मतलब समाधि यहां लग रही प्रत्यक्ष कहीं और करेगा ऐसा कैसे होगा मैं आपको देख रहा हूं कहा देख रहा हूं हॉल में देख रहा हूं आप कमरे में हो और फिर मैं यहाँ देखूं ऐसे थोड़ा होगा तो हर जगह लगेगी नहीं आत्मा तो वह माध्यम है ना उसका वहां तो आप नेत्र के माध्यम से देख रहे हैं आत्मा तो आपका जहां है वहीं पर है शरीर में अब तो आंख माध्यम बन रहा है ना नेत्रेंद्रिय के माध्यम से आप देख रहे हो ना वहां कोई माध्यम ही नहीं है आ, तो नासिकाग्रे धारे नासिका के अग्रभाग में धारणा करने से ये भी तो है मतलब जो धारणा के स्थल है ना वहां तो पर बिल्कुल लगेगी हाँ तो जी तो तो कहीं भी लगा सकते हो शरीर के अंदर शरीर के अंदर कहीं भी आप लगा सकते हो हाँ जी हाँ जी विश्व का व ज्योतिषमती वो उनका अपना मत है उनका अपना व्यक्तिगत मत है ठीक है ना शास्त्र तो एक है वेदांत दर्शन तो ये एक है हृदयाद उपरी अपि, जहां हृदय आप मानते वहां से ऊपर कहीं भी लग सकता है कहीं पर भी समाधि लग सकती है प्रश्न आया है वेदांत दर्शन में हाँ जो भी हृदय का वास्तव में हृदय का एक हृदय शब्द एक पारिभाषिक है योग में योग में हृदय शब्द हार्ट नहीं योग में हृदय शब्द उसको कहते हैं जहा आप मन को टिकाते हो और जहां धारणा बनाते हो वहा जहां आपकी समाधि लगती हो उसका नाम उस स्थान का नाम हृदय है आ, तो ठीक है वहां पर लगाते हैं इसलिए हाँ हाँ वो समझ गए मैं आपकी बात का दर्थ, दर्थ तो, तो, तो, तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं उस हृदय से अलग जगह में भी होता है तब क्या करोगे वेदम दर्शन में स्पष्ट लिखा है तु प्रश्न किया क्या आत्मा का दर्शन हृदय में ही होता है अन्यत्रा दर्शनात हृदयाद ऊपर ही अपनी दर्शनाथ हृदय से ऊपर भी अन्यत्र भी देखा जाता है तो वेदांत वेदांत हाँ तो लिखा ही है उनका अपना मत है उनका अपना मत है और वेद व्यास ने व्यास बाश में लिखा है धारणा यहां जहां जहां आप धारणा ये धारणा के स्थल है और योग दर्शन का अपना स्वयं नियम है जहां धारणा बनाओगे वही ध्यान करना है वही समाधि लगेगी तभी संयम होगा ठीक है ना यही होती है, है यहाँ भी होती है कही यही होती है नहीं यहाँ पर भी होता है क्या जी मैं बात अपनी आत्मा से कहता, क्या मैं ये आत्मा से कहता हाँ ठीक है मैं अपनी यही तो आपको आप ऐसा अभ्यास की इसलिए आपको होता है कोई कहता है मेरे हृदय से पूछो कोई हृदय यहाँ पर भी कहता है हाँ हाँ कोई यहाँ पर भी कहते हैं देखिए इधर देखिए मेरी ओर हाँ देखिए ये जो मेरी बुद्धि है ना ये कहती है मेरी बुद्धि मैं मैं यहां से सोचता हूँ मैं यहाँ रहता हूँ ऐसा भी बोला जाता है ये जैसा हम सुनते हैं जैसा प्रयोग करते हैं उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग जगहों का स्थान निर्देश करते हैं आप मस्तिष्क में भी हृदय मानते हैं लोग हर हाँ? स्वामी दयानंद के अनुसार यहाँ पर भी है ठीक है और जहां पर भी आप ध्यान करेंगे वहां पर भी आत्मा का साक्षात्कार होता है ये योग दर्शन से सिद्ध है इसको सिद्ध करने की वैसी कोई आवश्यकता नहीं वहां स्पष्ट लिखा है जहां धारणा वहीं ध्यान जहां ज्ञान वहीं समाधि ठीक है हाजी तत्र आ, तत्र, आ, तत्र आ, नहीं, नहीं हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ त्रय त्रयम एकत्र संयम ये सूत्र त्रयम एकत्र संयम धारणा ध्यान समाधि जहां ये तीन एकत्र होते हैं उसी को संयम कहते हैं उसके बाद में ये तो सूत्रकार पतंजलि के पतंजलि के अनुसार वेद व्यास के अनुसार ये सिद्ध है और वेद व्यास ने योग के सूत्रों में भी इस तरह ही व्याख्या किया है और अपने स्वयं के वेदांत दर्शन में भी ऐसी ही व्याख्या की है वहा ऐसा स्पष्ट नहीं है वहाँ पर। वो वो वो केवल स्थूल अनुभूतियों के लिए का। वो अनुभूतियों के लिए मतलब विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी इस सूत्र के अनुसार गंध की अनुभूति विशेष गंध नासिका के अग्रबाग में और रसना की अनुभूति रसना इंद्री पर ठीक है ना तालु में रू, रूप की अनुभूति जिवा मध्य में जो है स्पर्श की अनुभूति जिवा मूल में जो है शब्द की अनुभूति ये दिव्य गंध दिव्य रूप दिव्य रस दिव्य स्पर्श दिव्य शब्द इनकी अनुभूतियां जो है वो उन स्थानों में होते हैं हाँ जी हम्म और और अब समाधि समाधि में की में में की स्थिति मन को अवस्था डाला तो मतलब आवश्यकता है कि आत्मा का साक्षात्कार परमात्मा के पर हो इसका बे आपने धारणा यहाँ बनाई ध्यान यहाँ किया है और जगह क्यों करना है और जगह जाने का क्या मतलब है मतलब और जगह क्यों जाना चाहते ये बताइए और क्या होगा और जगह जाने से आ, ये, ये आपकी बात माननीय है हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन वो ये कहता है जहां धारणा बनाओ वहीं ध्यान करो वहीं समाधि लगाओ इसमें आपको आपत्ति क्या आ रही है आ, जहां लगाओ वहां शरीर के वो तो कुछ जगह उन्होंने आ, का कहा इतनी जगह है यह भी कोई नियम नहीं है ना अपने शरीर के अंदर कहीं भी करो आप कुछ मुख्य स्थान बताए मांग करके भी चले कि इन्हीं स्थानों में करो हमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन आप यह आग्रह नहीं कर सकती यही करना चाहिए और कहीं जगह नहीं करना चाहिए हाँ जी मेरे कुवा कुछ नहीं हुआ एक अलग विषय हाँ। क्या किसका नहीं लगी हाँ जी तो यहां हाँ जी हाँ जी जब चाय का मतलब है जहाँ धारणा ध्यान लगाएंगे उस स्थिति में समाधि नहीं भी लगे तो भी आत्मा आशक्ति इसका तो अनुभव मेरे को भी है और जो जो ऐसा करते हैं उनको भी अनुभव होगा मतलब जैसे अभी समाधि तो नहीं लगी है लेकिन ध्यान तो लगता है ना जिस जितना अंश में लगता है वहां अनुभूति होती है कि आत्मा यहाँ पर है आत्मा यहाँ पर है का मतलब मैं यहाँ ध्यान कर रहा हूं ऐसा वो पता नहीं लगेगा उससे अनुमान होता है ना जब ध्यान यहां कर रहा हूं तो मैं भी यहीं पर रहूंगा क्योंकि मेरा सोच भी वहीं से चल रहा है मेरे विचार भी वहीं से चल रहे हैं वहीं हूं तभी तो विचार वहां से चलेंगे नहीं वहां वहां के विषय में कर रहे याद रखना वहां ध्यान नहीं देखिए वो दोनों अलग बात है वहां के विषय में नहीं है वहां हम वहां रह करके विचार करना एक अलग चीज है उसके विषय में विचार करना अलग चीज है मैं यहाँ रह करके ईश्वर के विषय में बात विचार कर रहा हूँ यहाँ रह करके मैं किसी और के विषय में विचार कर रहा हूँ मैं दरवाजे के बारे में भी विचार कर सकता हूँ लेकिन यहीं रह करके विचार कर रहा हूँ दरवाजा के बारे में मैं सूर्य चंद्र अमेरिका या किसी के बारे में विचार करूंगा तो अपने शरीर में रह करके तो विचार करूंगा मैं अगर मैं दरवाजे को विषय बनाऊंगा तो उसका स्वरूप आएगा कोई आपत्ति नहीं है इसमें कोई बात नहीं है हाँ वो सब वो सब रह सकता है हाँ जी मुख्य रूप से ऐसा कोई नियम नहीं है कि मुख्य रूप से यहाँ रहता है ऐसा कोई प्रमाण नहीं है ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि आत्मा यहाँ रहता अभी तक हमारे सामने ऐसा कोई प्रमाण नहीं है आत्मा यहाँ रहता बस ये हृदय में रहता है ये आता है कौन से हृदय में रहता है ये भी नहीं है मतलब ये हार्ट डक डक करने वाला हार्ट में रहता है ऐसा कोई नियम हृदय में रहता यह है अब वो हृदय उसको कहते हैं जहां उसका साक्षात्कार होता है और कुछ लोग जी जी ये पारिभाषिक शब्द है हृदय का हाँ जी हृदय की परिभाषा ये की हृदय प्रदेश का मतलब जहां ईश्वर का साक्षात्कार होता उस प्रदेश उस स्थान का नाम हृदय है और दो है अब हृदय से बहुत सारे विद्वान लोग इस मस्तिष्क को हृदय मानते हैं और कुछ लोग का मतलब है जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में जो हिंदी में लिखा हुआ है उसके आधार पर अः ये वाला मानते हैं और हम भी मानते हमें कोई आपत्ति नहीं इसको लेकिन इसको भी हृदय मान सकते हैं और मस्तिष्क में भी जो हृदय मानते हैं उसको भी मान सकते हैं तो यह सिद्ध का मतलब हम सोचते हैं जो कुछ भी सब कुछ इधर से सोचते हैं ना हम मस्तिष्क से सोचते हैं इसलिए ऐसा अनुमान होता है कि यहीं पर होना चाहिए और कुछ नहीं प्रत्यक्ष किसी को नहीं है प्रत्यक्ष किसी को नहीं है बस केवल अनुमान हो रहा है क्योंकि अनुमान भी लिंगों के आधार पर चिन्हों से सिंबल से हमको अनुमान हो रहा है क्योंकि मैं यहां से सोच रहा हूं इसलिए यहीं पर होना चाहिए मस्तिष्क में ही होना चाहिए ये सिंबल से चिन्ह से हमको पता लग रहा है अनुमान हो रहा है, है, है? वो तो आप किसी से भी पूछा आप कहां से सोचते तो दिमाग से सोचता हूं यही बोलता है नहीं ये दिमाग नहीं है मतलब यहां से सोचते हैं ये तो प्रति ये तो हा तो ठीक है।, <laughs> तो है सुना हुआ सुना हुआ भी तो सच भी तो होता है ना जैसे सुना हुआ गलत भी होता है तो सच भी होता है ठीक है ना पर केवल सुना हुआ मानकर की यूँ नजरअंदाज नहीं कर सकते ना और इसमें कोई विकल्प आपको दिख रहा हो कोई प्रमाण मिल रहा हो नहीं यहाँ आत्मा मतलब यहाँ नहीं रहता हो तब उसके पर विचार कर सकते हैं यहाँ पर भी रहता ये भी तो विचार आ रहा है ना अगर यहाँ नहीं रहता हो मस्तिष्क में तब हम सोचेंगे हाँ भाई यहाँ नहीं रहता ऐसा प्रमाण नहीं मिल रहा है प्रमाण रह, यहां पर भी मिलते हैं आइडियाज है नहीं है हाँ जी जी हाँ हाँ हम्म नहीं नहीं नहीं देखिए बदलने की आवश्यकता तब पड़ती है जब वहाँ नहीं ऐसा नियम नहीं है ना आप एक जगह रह करके आप साधनों से चलने का आप क्रिया कर सकते हो ना आप संक हाँ तो ठीक है कहाँ रहता है बताइए ना फिर बताइए आप बताइए कहाँ रहता है मतलब आप बताइए हाँ ठीक है यहाँ तो रहता हुआ भी कर सकता है हमें कोई आपत्ति नहीं है तो वहां का वहां का भी कोई प्रमाण तो आना चाहिए ना यहाँ रहता है हाजी हृदय में रहता है ये तो वेद में भी आद प्रतिष्ठम यद जीरम ये तो आता है हृदय में रहता है लेकिन प्रश्न तो ये है हाजी क्या जी देर्प्रतेश्टान। हाँ। देर्प्रतेश्टान। वो मन के प्रसंग में भी है लेकिन हृदय में रहता है ये उपनिषद में हैं और वेद भी कहता है हृदय में रहता है इसमें कोई आपत्ति नहीं है पर वो हृदय से उस हृदय से कौन सा हृदय ले रहे हैं आप क्यों तो स्वामी दयानंद ने इसको माना हमें कोई आपत्ति नहीं है दूसरे लोग यहाँ भी मानते हैं उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते ये मैं ये कहना चाह रहा हूं बहुत सारे लोग हैं जो प्रमाण भी देते हैं मस्तिष्क का मैं वेद मंत्रों के अन्य मंत्रों के आधार पर बताते हैं और वो प्रमाणिक इसलिए माना जाता है क्योंकि मस्तिष्क से भी मस्तिष्क में भी समाधि लगती है वहां पर भी व्यक्ति जाता है उसके आधार पर वो मानते है हाजी मेरे को तो कोई आपत्ति नहीं मैं कहीं भी रहे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है आ, आ, कहा नहीं नहीं तो तो नहीं टोकने की बात नहीं देखिये क्योंकि मैं इस बात को मानता हूँ आत्मा स्थान बदलता है और वो मस्तिष्क में भी रह सकता है वो हृदय जिसको जो यहाँ कहते हैं यहाँ भी कह सकता है क्योंकि मेरा ध्यान यहाँ पर भी लगता है मेरा ध्यान यहाँ पर भी लगता है जहां मैं लगाना चाहता हूँ वहां पर लगता है हाँ जी नहीं संचालित हर जगह से मतलब एक जगह रह करके सब जगह संचालित कर सकता है लेकिन स्थान बदलता है प्रमाण है ना प्रमाण है उपनिषद का प्रमाण है स्वामी दयानंद का प्रमाण है प्रमाण तो बहुत है स्थान बदलता है नहीं रहता का नहीं स्थान बदलता ये आता है स्थान बदलता ये तो प्रकाश का प्रमाण ही है आत्मा स्थान बदलता है नहीं नहीं स्थान निश्चित है लेकिन उनका उन, उन स्थानों का निर्देश नहीं किया उन स्थानों का निर्देश किया ही है ना जब धारणा स्थल इतने बताए हैं उतने स्थलों में कहीं भी जाकर के रहेगा स्थान बदलता ये तो प्रमाण है अब यहाँ यहां, यहां धारणा बना सकते हैं जहां जहां धारणा बनाएंगे वहां पर जाएगा हाजी क्या नहीं वो तो पता लगे स्थान बदलता ये तो प्रमाण है ना कहां रहता उसका मूल स्थान मूल स्थान कहाँ रहता, रहता है अब वो कौन सा वो वो वाला तो <laughs> वो तो अलग बात है क्योंकि हृदय शब्द से कोई मस्तिष्क को भी हृदय मानते हैं कोई यहां भी मानते हैं मैं हृदय शब्द से अभी मेरे को निर्धारण नहीं है कि क्योंकि ये भी समझ में आता है ये भी समझ में आता आ, मेरे को तो सबसे ज्यादा यही मस्तिष्क ही होता स्वीकार लगता है हाँ जी उसको भी हृदय कहते हैं भी हाँ तो ठीक है ठीक है क्योंकि जैसे हृदय इसको भी कहा है ना ये किस आधार पर हृदय माना है स्वामी दयानंद ने इसको आत्म आत्मा प्रत्यक्ष मतलब परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है इसलिए उसको हृदय मान है ना इसको वो तो तो प्रत्यक्ष के कारण से हृदय मान है ऐसे हृदय मानने का और कोई हेतु नहीं है उनके पास में स्वामी दयानंद के पास में और कोई हेतु नहीं है कि इसको हृदय क्यों कहा जाए यही हेतु है, है वहां पर कि यहाँ प्रत्यक्ष होता है जहाँ प्रत्यक्ष होता है उसको हृदय स्थान हृदय प्रदेश कहते हैं नहीं यहां अगर जान लगाएंगे तो यहां प्रत्यक्ष होगा और यहां तो लगाएंगे जहां लगाएंगे वहीं प्रत्यक्ष होगा ये योग का यही सिद्धांत है जहां आप लगाएंगे वहां प्रत्यक्ष होगा हाँ तो किया ही है बिल्कुल किया है झगड़ा इसलिए झगड़ा नहीं छोड़ा है ऐसा है हमारे पास में पूरे शास्त्र, शास्त्र तो नहीं है और जितने उपलब्ध है उनमें ये स्पष्ट निर्देश आया नहीं कि भाई इस जगह पर ही रहता है जीपटा दिया कहा निपटा दिया ऐसा नहीं लिखा है ना ऐसा नहीं होगा अगर अगर ऐसा होगा तो उसका अभिप्राय होगा यहाँ ही होता है ऐसी शब्द सुलिए ऐसी शब्दावली का भी एक अर्थ होता है ही जब लगाया जाता है ना ही शब्द का बहुत सारे अर्थ होते हैं अभी आप न्यायदर्शन भी पढ़ेंगे तो इस उस ही शब्द को लेकर के भी बहुत लंबी चर्चा हुई है और स्वामी दयानंद को भी आप पढ़ेंगे ना ऋग्वेदात बाष्यभूमि का ही पढ़िएगा जब वो ब्रह्मचर्य आश्रम की चर्चा करते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम ही श्रेष्ठ है ही लगा दिया इसका बदलाव कोई दूसरा नहीं है फिर गृहस्थ की चर्चा करते हो गृह आश्रम ही श्रेष्ठ है और फिर वनप्रस्थ की चर्चा करें तो वानप्रस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है फिर आश्रम की चर्चा करते हुए संन्यास आश्रम ही श्रेष्ठ और ही शब्द चारों के लिए लगा दिया अब बोलो क्या उत्तर दोगे उसका उस ही का एक अलग अर्थ है वहां उसकी विशेषता उसकी प्रशंसा हाँ जी है अगर दूसरा स्थान नहीं अगर ऐसा लिखते हैं तो फिर इसीलिए तो आर्य समाज के बहुत सारे लोग उसको प्रमाण नहीं मानते नहीं संस्कृत में ऐसा संस्कृत में तो है ही नहीं इस तरह का इस वो हिंदी में लिखिए तो तो हाँ तो वो तो इसलिए तो ये समस्या है हिंदी को नहीं मानते ना क्योंकि स्वामी जी ने तो संस्कृत संस्कृत स्वामी दयानंद ने तो संस्कृत में लिखा है और हिंदी भाषा जो है पंडितों ने लिखा है हाँ इस बात पर भी आपको ध्यान देना होगा हाँ जी हाँ तो बिल्कुल होगी ना बिल्कुल होगी स्वामी दयानंद ने वेद भाष्य संस्कृत में किया है ठीक है ना और उस उस हिंदी संस्कृत का अनुवाद जो है ना अलग अलग पंडितों ने किया है अब यहाँ का वेद भाष्य पढ़िएगा हिंदी में अलग होगा आप सार्वदेशिक का हिंदी पढ़िए वो अलग होगा आर्स साहित्य प्रचार ट्रस्ट वालों का पढ़िए वो अलग है ये अलग अलग इसलिए है क्योंकि पंडितों ने अपने अपने ढंग से किया है जबरा क्या नाम है उनका जो आर साहित्य आर साहित्य नहीं नहीं आर साहित्य प्रचार ट्रस्ट वालों ने स्वामी अपने आचार्य सुदर्शन जी से करवाए थे अनुवाद जिज्जर वाले आचार्य सुदर्शन जी उन्होंने अपने ढंग से वेदभाष्य किया हिंदी में अनुवाद ठीक है ना और सार्वदेशिक वालों ने जिनसे भी करवाए वो हिंदी का या वो अलग प्रकार का है और यहां जो हिंदी है वो अलग प्रकार की है क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश तो हिंदी में लिखा है वो प्रमाणिक है तो नहीं उनकी बात नहीं करिए तो ऋग्वेद भाष्य भूमिका की बात कर रहे हैं हाँ जी हाँ हाँ जी आप स्वामी दयानंद को तो स्वीकार कर रहे हैं स्वामी महर्षि पतंजलि को ऋषि वेदव्यास को इनको क्यों नहीं स्वीकार करना तो चाहते हाँ सभी की बात की बात है सभी दर्शनों प्रकार के ठीक है ठीक है ये बाद ये ये तरह बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात तब स्वीकार की जाती तब, तब ये बात आपकी तब स्वीकार कर सकते जब आपको ये आप ये प्रमाणित करें कि जो हिंदी भाषी है स्वामी दयानंद ने लिखी है ये आप प्रमाणित जब करेंगे तब स्वीकार किया जाएगा हाँ हो सकता नहीं ये है वो हृदय का स्थान जो माना है वो हिंदी में लिखा है संस्कृत में बिल्कुल नहीं है याद रखना तो में तो क्रम आपका हाँ। तो हृदय नहीं वो सत्यार्थ तो प्रकाश में इस तरह का लिखा है क्या सत्य सत्यार्थ प्रकाश में क्रम लिखा है नाभि के ठीक है तो हृदय क्रम में है, लेकिन ये कहां लिखा है कि है? नहीं तो मानते हो सकती है लेकिन वो क्रम जब मानेंगे तो क्रम मानते तो स्वामी का क्रम आएगा तो यही आएगा लेकिन जो में जो निर्वेश्वर करते हैं पूरा ध्यान नहीं है लेकिन तो उसका जो निर्वचन जब घटता है तो यहाँ पे भी घटता है इसलिए इसलिए तो बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने हृदय शब्द से मस्तिष्क का इसलिए तो ग्रहण किया है और उन लोगों ने भी इस पर बहुत विचार किया होगा और उन लोगों का यही मंतव्य यह है कि यह स्वामी दयानंद का नहीं है क्योंकि हिंदी में लिखा है और संस्कृत में बिल्कुल वो बात ही नहीं है वहां पर पंडितों ने जो हिन्दी अनुवाद किया है वो अपने ढंग से किया है अनुवाद तो अनुवाद ही होता है ठीक है ना तो जो संस्कृत में लिखा है उसमें बिल्कुल ऐसा है लिखा ही नहीं है इस आधार पर उन लोगों का कथन है अगर हम मान भी सकते हैं कि वो कथन स्वामी जी का भी हो सकता है तो और भी स्वीकार करना होगा और जब आप और को स्वीकार करने में नकार कर रहे हो तो हम इसको क्यों स्वीकार करेंगे जब और ऋषियों को तो आप तो नकार ही कर रहे हो तो ये तो ऋषि का है ही नहीं है और उस पर आपका आग्रह नहीं हो सकता हमारा कथन है अगर आप इसको मानेंगे तो हम हमें ये भी मान्य है और वो भी मान्य बिल्कुल आपकी बात कथन है ठीक है हाँ उसके वो ठीक बात है उसके कथन के अनुसार हाँ वो वो ब्रह्म तो वो ब्रह्म तो दूसरे विषयों में कोई आत्मा प्रदेश कहाँ है इसके बारे में कोई भ्रम फैला हुआ नहीं याद रखना जो भ्रम फैला हुआ है वो दूसरे ढंग से अनिश्वरवाद को लेकर के ये जो मूर्ति मतलब साकारवाद को लेकर के जो भ्रांतियां फैली है या जगत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या रूपी जो भ्रम है इन इस तरह के भ्रमों के बारे में उनका आग्रह है बाकी आत्मा का प्रदेश यह है इसके बारे में भ्रांतियां फैली है इसलिए मैं निर्धारण कर रहा हूं ये आत्मा प्रदेश यह है ऐसा उनका कोई कथन नहीं है इस बात को समझ लीजिएगा और सत्यार्थ प्रकाश में ऐसा नहीं आया है कि हृदय में ही रहता है अन्यत्र नहीं रहता है ऐसा कोई कथन नहीं वहां पर हाँ ये जरूर है आत्मा का दर्शन ये वाला होता है ऋग्वेदादी भाष्य भूमिका के अनुसार है और ऋग्वेदादी भाष्य भूमिका में भी वो हिंदी के अनुसार है और वो हिंदी अनुवाद है पंडितों का है खुद ने नहीं किया है ये प्रत्यक्ष है चले हम आगे पाठ की ओर हाँ जी हाँ बोलिए हाँ बोलिए जल्दी बोलिए मतलब जहां प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष वाले स्थान को हृदय कहा जाता है हाँ तो हाँ तो तो तो क्या व्यापक हो गया हाँ तो ठीक है शरीर में स्वामी दयानंद ने यहाँ पर ये भी माना है कि नाड़ियों में भी ध्यान करके वहां पर भी प्रत्यक्ष करो नाड़ियों में नाड़िया तो बहुत सारी हैं सुषुमना और पिंगला और ईड़ा और बहुत सारी नाड़ियां हैं किसी भी नाड़ी में ध्यान कर सकते हो यह भी स्वीकार किया वेद भाषा पढ़ेंगे तो उन नाड़ियों में भी वहां ध्यान करोगे तो वहीं पर समाधि लगेगी उसमें कोई बात ही नहीं है उसको प्रदेश कह सकते स्थान की दृष्टि से जहाँ ईश्वर का साक्षात्कार हो उस स्थान का नाम हृदय ऐसा आप कह सकते हैं नहीं भी कहो तो मेरे कोई आपत्ति नहीं है पर इतना तो आपको कुछ आ, आ, नहीं उसके उस, अगर उसको ना भी कहे तो वहां पर प्रत्यक्ष होता तो है क्योंकि जहां ध्यान आप करोगे वहीं समाधि लगेगी ये योगदर्शनकार कहते हैं और स्वामी दयानंद कभी ये नहीं कहते कह सकते कि यहीं पर होगा और अन्य अन्यत्र नहीं होगा ऐसा कभी कहीं से भी आप सिद्ध नहीं कर सकते हाजी मतलब वो ये नहीं आ जी हाँ तो, तो वो तो पंडितों का कथन है ना वो क्योंकि स्वामी दयानंद ये ऐसा कैसे कहेंगे कि जब अन्यत्री हाजी हिंदी तो संदेह ही है उसका हिंदी तो स्वामी दयानंद का ही नहीं एक जगह नहीं है आप पूरे ऋग्वेदादी भाष्य का पढ़िएगा संस्कृत अलग प्रकार का है और उसकी हिंदी बिल्कुल ही अलग प्रकार का है इतना भ्रम नहीं होगा कोई एकाद इतनी सूक्ष्मता में कौन जाता है इसको लेकर के इसलिए उसको इतना नजरअंदाज मत करिए हिंदी को इतना हटा मत दीजिएगा वो भी हमारे लिए प्रमाण है वो भी उसके आधार पर है जहां ऐसा विरोध आता है उसके बारे में आप विचार कर सकते हैं सारी हिंदी को क्यों हटा रहे हैं आप हाँ जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी और हिंदी पढ़ने वालों को कोई विरोध नहीं अगर यही आत्मा का दर्शन होता है मान करके करेंगे तो उनको क्या समस्या है समस्या किसी को नहीं है अगर हम हम लोग भी यहाँ पर हृदय मान करके यहाँ भी करेंगे तो हमको भी यही साक्षात्कार होगा हमें भी कोई समस्या आने वाली नहीं है हाँ याद रखना हमें भी कोई समस्या नहीं आएगी ऐसा ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम्म और ऋषियों का भी सबका मत एक जैसा होता भी नहीं है सभी ऋषियों का एक जैसा मत कभी नहीं हुआ ना होगा चक्र है, ना वो चक्र तो ऐसा हाँ जी वो कोई चर्चा ऐसा नहीं है मतलब वो चक्रों का तो अभी तक हमें समझ में नहीं आया स्वामी दयानंद कोई नहीं समझ में आया तो हमको कहां से ऐसा नहीं लिखा है ना इसलिए तो बात है शास्त्रों में नहीं लिखा हाँ अनारश शास्त्रों में जरूर लिखा है देते हैं पर स्वामी दयानंद ने ऐसे चक्र नहीं होते हैं ये बताए ना बस चक्र का मतलब है नाम है वो द्वार है उनको चक्र कह देते हैं इस रूप में है इस रूप में तो स्वामी दयानंद भी नाम मानते हैं बाकी कोई ऐसा स्थान विशेष होता है और ये मूलाधार सहस्राधार इस तरह का कोई ऐसा चक्र होता है ऐसा तो नहीं मानते ठीक है जगह को मान सकते हैं या इन साधनों को आप जहां आठ संख्या पूरी होती है हो, उसको आठ चक्र मान सकते हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं तो जी। हाँ जी पर अच्छा हाँ इनका तो खंडन किया है बाकी जो अष्ट चक्रव जो वेद मंत्र है उसमें चक्र शब्द से जहाँ आठ पदार्थ जहां, जहां लागू हो तो उसको आप चक्र मान सकते हैं ये कह रहा हूं मैं और जिस रूप में वो अनाश चक्र मानते उस रूप में नहीं है चलें हम आगे बढ़े हाँ जी ने, प्रयत्न जो है क्रिया का कारण है बस इतना है अगर ब्रह्म मुनि जी अगर ऐसा मानते तो उनका अभिप्राय हम ये ले सकते हैं मतलब प्रयत्न कर्म का कारण है इस रूप में ले सकते हैं अगर वो इस रूप में नहीं लेते तो फिर वो गलत हो जाएगा मतलब कर्म करने के पीछे पुरुषार्थ यानी प्रयत्न तो कारण बनता है ना आत्म प्रयत्न के बिना कर्म ही नहीं हो सकता है। तो आत्म प्रयत्न कर्म का कारण है ऐसा मान सकता क्रिया कैसा से लग रहा है हाँ तो ऐसा भी लो क्रिया करने का सामर्थ्य है उसमें क्रिया तो होती ही है बाह्य क्रिया तो होती है ना देशांतर प्राप्ति रूपी क्रिया तो होती ही है ना आत्मा में उस रूप में ले लो हमें कोई आपत्ति में सूत्रार्थ हाजी हा उस आत्मा का द्रव्यत्व और नित्यत्व उस आत्मा का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के समान समान समझना चाहिए उस आत्मा का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के समान समझना चाहिए आगे देखिए आत्मनो अनुमाने विप्रतिपत्ति प्रदर्श्यते हैं सूत्रे त्रिभी सूत्रे तीनों सूत्रों के माध्यम से आत्मा के अनुमान में विप्रतिपत्ति दिखाते हैं संशय दिखाते हैं विरोध दिखाते हैं बोलिए इति सन्निकर्षे प्रत्यक्ष अभाव दृष्टम लिंगम न विद्यते यहां पर यह कहना चाहते हैं आत्मा का दृष्ट लिंग नहीं है ऐसा कहना चाहता है यानी हाँ पूर्व आत्मा का प्रत्यक्ष लिंग नहीं आत्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष के माध्यम से नहीं होता है आत्मा का ज्ञान तो केवल आगम प्रमाण से ही होता है ऐसा शब्द प्रमाण से ही होता है ऐसा कहना चाहता है पूर्व पक्षी भाष्य को देखिएगा हाजी नहीं यहाँ पर प्रत्यक्ष के लिए आया है दृष्टम लिंगम न प्रत्यक्षम लिंगम न पहले जो आया है वो नेत्र के लिए आया है यहाँ पर पर नहीं दृष्ट का मतलब प्रत्यक्ष प्रसंग के अनुसार यजदत्त शरीरे चक्षु आदि इंद्रिय सन्निकर्षे सति तदिष्ठातु तदंतरे वर्तमान आत्मना प्रत्यक्ष अभाव ही आत्मा प्रत्यक्षम भवती के शरीर में यानी किसी व्यक्ति के शरीर में चक्षु आदि इंद्रिय सन्निकर्षे उस व्यक्ति को जब आंख आदि इंद्रियों के माध्यम से जब सन्निकर्ष करते हैं तो सन्निकर्ष करने पर तद अठातु उस शरीर में रहने वाला अधिष्ठाता अर्थात तदंतरे वर्तमान से उसके अंदर रहने वाले आत्मा का प्रत्यक्ष अभावत प्रत्यक्ष का अभाव होने से इंद्रियों से प्रत्यक्ष की बात हो रही है नहीं आत्मा प्रत्यक्षम बहुत आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है हा जी तस्मात इसलिए दृष्टम चाक्षुषम लिंगम नास्ति हाँ चाक्षुषम लिंगम ये तो चाक्षुष लिंग मान रहे हैं दृष्ट लिंग नहीं है यानी नेत्र प्रत्यक्ष नहीं है आत्मा का नेत्र प्रत्यक्ष नहीं होता है यहां आ, मेरे विचार से नेत्र प्रत्यक्ष ना लेकर के केवल प्रत्यक्ष लेना चाहिए हाँ मतलब किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष लिंग ले सकते नहीं नहीं वो तो चाक्षुष प्रत्यक्ष इतना उपयुक्त है क्योंकि आगे चलकर यही यही सिद्ध करेंगे सिद्धांत पक्ष प्रत्यक्ष तो होता है तो वह जो प्रत्यक्ष स्वीकार करते हैं वो चाक्षुष प्रत्यक्ष को स्वीकार नहीं करते वो प्रत्यक्ष लक्षण में जैसा प्रत्यक्ष होता है वैसा स्वीकार करते है। आपत्ति नहीं है मैं वही तो कह रहा हूं व्यापक अर्थ में ले रहा हूं व्यापक अर्थ ही वही कहना चाह रहा हूं लिंग का तो यह नहीं नहीं। से नहीं। वो कोई बात नहीं वो तो एक उदाहरण है यथा कलु महान से सन्निकर्ष अग्नि प्रत्यक्षी सार्धम क्रियमेना तस्य धूम त्रष्ट अन्यत्र अप्रत्यक्षे ये ये तो लंबा है ये कहते हैं ये था। जैसे महानसे महानस कहते हैं पाकशाला क्या पाकशाला भट्टी नहीं है किचन किचन महानस का मतलब पाकशाला यानी किचन का मतलब भोजनशाला ये तो महानस कहते हैं पाकशाला तो पाकशाला में सन्निकर्ष अग्नि जैसे हम जब पाकशाला में जाते हैं तो अग्नि का सन्निकर्ष होता है इंद्रियों से प्रत्यक्षीक्रियते अग्नि का प्रत्यक्ष हमको साक्षात तो होता है हाँ जी हाँ जी इंद्रियों से आख से ही हाँ मतलब जिस वस्तु का किसी वस्तु का आंख से होता है किसी वस्तु को जिम्वा से होता है किसी का किसी से होता है अग्नि का तो आंख से ही होता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन दृष्टलिंग से यहाँ पर केवल चाक्षुष नहीं लेना चाहिए इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि समाधान करता जब समाधान करेंगे वो ये समाधान नहीं करता कि चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है वो ये समाधान करता है समाधान करता है उसका प्रत्यक्ष प्रत्येक को होता है अहमति प्रत्यक्षम होती अहमित शब्द से न आगमिकम आगे नौवा सूत्र समाधान का सूत्र है उसमें स्पष्ट कहता अहमति अनुभूति सबको होता है सबको आत्म प्रत्यक्ष होता है कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो आत्म प्रत्यक्ष नहीं करता हो सबको आत्मा का प्रत्यक्ष होता है जो भी प्रत्यक्ष है होता तो है मैं हूँ अहम अस्मी मैं हूँ मैं हूँ माने क्या होता मैं हूँ तो हूँ जी नहीं कहा मैं करते जगह का नहीं बता रहे आचार्य जी का आचार्य जी का मन उधर ही घूम रहा है उनका अभी मन उनका जगह से हटा नहीं है हृदय हृदय प्रदेश से हटा नहीं है यहाँ वो नहीं बताया जा रहा है कहा करता है ना ऐसा नहीं ना ऐसा नहीं है आमतौर पर जो व्यक्ति कहता है नहीं ऐसा है कि कई लोग हार्ट को दिखाते हैं मेरे हृदय से पूछो ऐसे बोलते हैं ऐसे नहीं कहते यहाँ से पूछो हाँ मैं हूँ हु, मैं हूँ ये बोलना एक अलग चीज है हाँ जी मतलब मैं, मैं हूँ का आत्मा का तो प्रत्यक्ष करते हैं कहाँ करते हैं ये नहीं बता रहा हूं मैं करते हैं तो फिर पता कहां <önemli> तो तो नहीं तो तो पता ये नहीं कोई जरूरी नहीं है ये जरूरी नहीं। जो प्रत्यक्ष कहां हो नहीं पता ये, ये आत्मा, ते ते तो आत्मा के सम्यक्ष तो तो तो शास्त्र कहता है प्रत्यक्ष है तो भाई ऐसा है स्थान का प्रत्यक्ष नहीं है आत्मा का प्रत्यक्ष है आ, तो वो तो सोचेंगे बाद में उसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन शास्त्र स्पष्ट स्वीकार करता है प्रत्येक आत्मा को आत्मा का प्रत्यक्ष होता है हा? इसलिए प्रत्यक्ष भी स्वीकार करना चाहिए केवल आगम प्रमाण से आत्मा नहीं जानी जाती है प्रत्यक्ष से भी जानी जाती है सिद्ध करना चाहेंगे आगे जा करके हाँ जी महसूस ही करेगा प्रत्यक्ष का मतलब अनुभव होता है प्रत्यक्ष का मतलब ज्ञान है वो कर सकता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है उसमें कोई आपत्ति नहीं है ठीक है मतलब आत्मा का प्रत्यक्ष हो रहा है आत्मा है उसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है ठीक है ना देखिए आप मैं आप बोलते ना मैं हूं मैं कहा पर हूँ वो जगह नहीं बोलते आप बस मैं हूं तो हूं इतना बोलेगा मैं शरीर में हूँ बस इससे ज्यादा नहीं बोलेगा मैं का स्वरूप का तो प्रत्यक्ष हो रहा है ना स्थान का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है कोई जरूरी नहीं स्थान का प्रत्यक्ष ही हो कोई ये थोड़ा कहता नहीं हूं ऐसा थोड़ा बोलता है हर व्यक्ति बोलता मैं हूँ ये मैं हूं मैं अपने आप में प्रमाण हूं हु, मैं हूं बोल रहा है व्यक्ति ना ना वो मैं शरीर अलग मानता शरीर अलग है मैं अलग हूं हाँ नहीं जो भी जो भी बोलता है उसको आप कहे आप कहेंगे ना भाई क्या आप उससे जब प्रश्न करोगे ना वो मोटे तौर पर तो शरीर को बोलता है लेकिन जब उसको पर, आप कहोगे क्या आपका मतलब शरीर नहीं नहीं शरीर नहीं मैं शरीर में हूं मैं अलग हूं ये बोलता है व्यक्ति अनपढ़ से अनपढ़ भी बोलेगा ठीक हाँ। है।, <laughs> है कोई यहाँ रखता है कोई कह और जगह रखता है उसमें क्या दिक्कत है उसमें कोई बात नहीं हाँ जी आगे चले तो कहते हैं अग्नि अग्नि का प्रत्यक्ष होता है धूमेन क्रियते धूमेन निक्रियम अच्छा धूमेन प्रत्यक्ष के साथ साथ प्रत्यक्ष होता है पाक्षाला में धूम तस्य दृष्टम लिंगम धुआं जो है उस अग्नि का प्रत्यक्ष लिंग है स्पष्ट हो गया जी यहां तक यहां कह रहे हैं दुवे के साथ साथ पाकशाला में अग्नि का प्रत्यक्ष करता तक हो गया। फिर कहते है धूम त्रम लिंगम दुआ उस अग्नि का प्रत्यक्ष लिंग है अन्यत्र अप्रत्यक्ष अग्नि को समझना है अप्रत्यक्ष अग्नो अग्नि का प्रत्यक्ष न करने पर धूमे दृष्टेन लिंगे अग्नि अनुमीयते धुआ रूपी दृष्ट प्रत्यक्ष लिंग से अग्नि का अनुमान होता है यानी पहले एक बार वो साक्षात प्रत्यक्ष धुए को भी और अग्नि को भी देखता है उसके बाद में फिर उस धुआ रूपी लिंग के माध्यम से धुआं देख रहा है और अग्नि को नहीं देख रहा तो उस धुएं से वो अनुमान करता है वहां पर अग्नि है ऐसा आँ जी, हाँ जी उसके बाद फिर अनुमान करता है न तथा महानस सदृशे यजदत्त शरीर धुमे दृष्टे न लिंगे न आत्मा अनुमात्म युजते वो कहते हैं न तथा यहाँ आत्मा के संदर्भ में उस तरह का नहीं है जैसे पाकशाला में पहले एक बार वो अग्नि और धुवे को देखता है उसके बाद में केवल धुवे को देखकर के अग्नि का अनुमान करता है ऐसे किसी भी शरीर में आत्मा को पहले उसने प्रत्यक्ष नहीं किया है ठीक है ना जैसे धुआं और अग्नि को प्रत्यक्ष करके फिर कि, फिर किसी समय पर केवल धुए को देखकर के अग्नि का अनुमान करता है ना ऐसा आत्मा का अनुमान नहीं करता कोई भी व्यक्ति यह कहना चाह रहा है पूर्व पक्षी का कथन है कहते हैं महान सद महानस सदृशे यजुदत्त शरीरे धूमे न इवा धुए के समान दृष्टेन लिंगेन लिंगे किसी दृष्ट लिंग से आत्मा अनुमा न युज्यते आत्मा का अनुमान नहीं किया जा सकता न चाह तिंग आत्मा उस प्रकार के किसी लिंग से आत्मा प्रत्यक्ष आत्मा का प्रत्यक्ष होता हो तस्मा तस्य अनुमानम न युक्तम इसलिए उस आत्मा का अनुमान नहीं हो सकता यानी अनुमान प्रमाण के माध्यम से आत्मा का ज्ञान नहीं होता प्रत्यक्ष तो होता ही नहीं अनुमान भी नहीं होता जब प्रत्यक्ष नहीं होता तो अनुमान भी नहीं होगा वो तो केवल यही मानता है कि आगम से ही शब्द प्रमाण से ही आत्मा जानी जाती है ऐसा पूर्व पक्षी का सिद्धांत है फिर कहते हैं अगला सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा ये तो एक उदाहरण है कोई भी एक नाम ले सकते हैं क्योंकि शास्त्रों में देवदत्त का बहुत प्रयोग आता है इसलिए उनका नाम लिया जाता है प्रसिद्ध नाम है यज्जत्त हा जी नहीं ईश्वर का नाम नहीं है मनुष्यों का ही नाम है यज्जदत्त देवदत्त ये तो कोई अच्छे विद्वान हुए होंगे उस काल में इसलिए उनका अधिक उदाहरण दिया होगा तो में भी इनका नाम लिया है <laughs> तो मूर्ख भी हुए होंगे दोनों बातें हाँ <laughs> तो नाम ही होंगे नाम है कोई भी व्यक्ति का नाम है नहीं मूर्खों में इनका नाम थोड़ा लिया जाता है नहीं नहीं ईश्वर का नाम तो होंगे नहीं नहीं नहीं ईश्वर का नाम तो ये नहीं है ईश्वर के भी हो सकते एक अलग बात है पर यह यहां जो उदाहरण दे रहे हैं ये तो लौकिक उदाहरण देंगे ना लौकिक उदाहरण वैदिक उदाहरण थोड़े देंगे वो नहीं मतलब मेरे पढ़ने में नहीं व्याकरण में मेरे पढ़ने में अभी तक मेरे को याद नहीं आ रहा है कि मतलब व्याकरण में आया तो किसी भाष्यकार ने जरूर किया होगा महाभाष्यकार का मेरे को याद नहीं आ रहा है क्यों जी आपको याद आ रहा है मेरे को हाँ जी क्यों आ रहा है आ, ऐसा मतलब देवदत्त यजदत्त का मूर्ख रूप में कहा हो ऐसा तो दिखाएंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं हमारे लिए और अच्छा प्रमाण मिल जाएगा मैं मैं ये तो नहीं, नहीं कह नहीं नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं है क्योंकि हमको स्मरण स्मरण नहीं आ रहा है आप स्मरण दिलाना कोई दिक्कत नहीं हाँ जी सूत्रार्थ लिखे यजदत्त के शरीर को देखने पर को देखने पर सूत्रा क्या बनेगा ये देख रहा हूं नहीं इसको ऐसा लिखिए ऐसा ले लीजिएगा इंद्रियों का सन्निकर्ष होने पर हम्मदत्त तो के शरीर के साथ ये लेना होगा ना यजिदत्त के शरीर के साथ इंद्रियों का सन्निकर्ष होने पर हाँ जी शरीर के साथ मतलब आपके शरीर के साथ ही तो सन्निकर्ष होता है आत्मा के साथ तो सन्निकर्ष नहीं हो रहा है ना इंद्रियों का इसमें क्या आ, आ, आपको आश्चर्य क्या हो रहा है हाजी किसके साथ, साथ, किस साथ होगा फिर सन्निकर्ष नहीं नहीं ये तो ये तो जिज्ञास से कर रहे हैं नहीं मतलब मैं आपको देख रहा हूं तो मेरी नेत्रिया तो इंद्रियां किसके साथ सन्निकर्ष कर रहा है मतलब आपके शरीर के साथ ही तो सन्निकर्ष हो रहा है तो वाले के हाँ तो शरीर है ना तो यही तो ये दत्त के शरीर के साथ यानी सामने वाला ही वो ठीक है ना यजिदत्त के शरीर के साथ सन्निकर्ष होने पर उसके अधिष्ठाता आत्मा का उसके अधिष्ठाता आत्मा का प्रत्यक्ष लिंग ना होने से उस अधिष्ठाता आत्मा का प्रत्यक्ष लिंग ना होने से आत्मा का अनुमान करने में दृष्ट लिंग नहीं है आत्मा के अनुमान में दृष्ट लिंग नहीं है <Maoriverständ rendered> हाँ जी नागी, नागी। ने, क्या तीन बातें एक आत्मा नहीं है एक तो आत्मा आत्मा का जो है है है वो वो भी प्रत्यक्ष नहीं इस कारण से दो दो हैं दो बातें यानी प्रत्यक्ष आत्मा प्रत्यक्ष है ही नहीं है तो उसका प्रत्यक्ष ही नहीं है तो उसका अनुमान से कहां से होगा बस इतना ही कहा जा है दो ही दो ही बातें नहीं देखिए हाँ जी हाँ जी आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है या आत्मा को प्रत्यक्ष कराने के कोई ऐसा लिंग भी नहीं है प्रत्यक्ष लिंग भी नहीं है आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता है तो उसका प्रत्यक्ष लिंग भी नहीं है उससे हम आत्मा का अनुमान कर सके हम ये सिद्ध नहीं करना चाह रहे क्योंकि उसका प्रत्यक्ष मतलब जैसे मेरे को आत्मा का प्रत्यक्ष हो गया तो ये मेरा आत्मा प्रत्यक्ष दूसरे के आत्मा के प्रत्यक्ष में लिंग बनेगा मैं भी आत्मा हूं तो वो भी चल रहा है फिर रहा है तो इस उसके अंदर भी आत्मा है नहीं पकड़ में आ रहा है मैं मैं मेरा अपना प्रत्यक्ष हो गया मान लीजिएगा आत्मा, आत्मा का तो दूसरे शरीर में भी वो आ, चल रहा है फिर रहा है तो उसमें भी आत्मा है उसका अनुमान होगा नहीं होगा क्या समस्या वो समस्या नहीं यही तो कह रहे हैं हम कौन सा वो अगर आप वो उसको नहीं मानेंगे ना वो वही तो कहना चाह रहे यही तो मैं कहना चाह रहा मतलब प्रत्यक्ष का लिंग नहीं है इससे इस तो इस वो चीज प्रत्यक्ष नहीं है ये तो कह सकते हो आप ठीक है हाँ। हम ये कहना चाह रहे हैं आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए आत्मा का अनुमान नहीं होता है मैं यही कहना चाह रहा हूँ आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है इस कारण से आत्मा का अनुमान नहीं होता है कहना हाँ बोलो तो आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है हाँ। तो तो अनुमान क्या हो सकता है इस कारण अनुमान तो नहीं क्योंकि अनुमान तो आत्मा के प्रत्यक्ष नाम होने का, का, का, का तो देखिये पहले यहाँ पर वो भी तो वाक्य सही तो है उसमें तो भी कोई तो आपत्ति तो नहीं आएगी दोनों बातें सिद्ध है आपत्ति क्यों नहीं है जब आत्मा का जब प्रत्यक्ष लिंग ही नहीं है यानी आत्मा का प्रत्यक्ष लिंग का मतलब है आत्मा आत्मा का प्रत्यक्ष होता ही नहीं है उस आधार पर आत्मा का आप अनुमान भी कैसे कर पाओगे मैं यही बात बताना ये दोनों बातें अलग अलग है आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं है इस कारण ऐसी आत्मा अनुमान नहीं हो पा रही है अथवा आत्मा का आत्मा के प्रत्यक्ष का लिंग नहीं है इस कारण ऐसी आत्मा अनुमान अनुमान नहीं होगा ये बताया आत्मा का प्रत्यक्ष लिंग क्या है आप ये बताइए आत्मा का प्रत्यक्ष लिंग क्या है लिंग क्या बताया तो वो प्रत्यक्ष लिंग थोड़ा है वो आत्मा के प्रत्यक्ष लिंग प्रत्यक्ष लिंग मतलब कौन यानी आत्मा का कौन ऐसा आपको लिंग दिख रहा है ये आत्मा का ये चिन्ह है भाई वो तो अलग बात है ना वो तो क्रियाएं हैं वो सब वो सब क्रियाएं है उन क्रियाओं से आत्मा का पहचान होता ये बोला है उसमें कोई आपत्ति नहीं है यहाँ प्रश्न ये चल रहा है यजदत्त के शरीर के साथ संकर्ष होने पर आत्मा का वहां प्रत्यक्ष नहीं होता है वहाँ कोई ऐसा लिंग दिखता ही नहीं है आत्मा के प्रत्यक्ष के होने में आजी तो ये पूर्व पक्षी का है, है पूर्व पक्षी मना कर रहा है यहाँ पर आत्मा का आत्मा का कोई ऐसा पर, लिंग प्रत्यक्ष लिंग है ही नहीं है जिसे आत्मा का अनुमान हो ही नहीं सकता वो ये सिद्ध करना चाहता है यानी आत्मा को केवल आगम प्रमाण से ही जाना जा सकता है अनुमान प्रमाण से प्रत्यक्ष से नहीं जाना जा सकता प्रत्यक्षी जा प्रत्यक्ष जा तो प्रत्यक्ष लिंग, प्रत्यक्ष लिंग, लिंग का मतलब प्रत्यक्ष होता है आगे पद यानी आत्मा का प्रत्यक्ष होता है जब होता है तो वो लिंग बन जाएगा वो आत्मा प्रत्यक्षी लिंग बन जाएगा आत्मा के अनुमान करने ऐसा का लिंग वो जब जैसे भी उसको आपके अंदर आत्मा का होगा दूसरे के पर, की शरीर में वहां पर वो जो हाँ। की बात आने तो उसके लिंग से आएगी आत्मा की लिंग ऐसी तो फिर उसको वो लिंग क्या बताएगा प्रत्यक्ष का आत्मा का प्रत्यक्ष तो सिद्धांत तो इच्छा द्वेश प्रयत्न ये सब यही बता रहे हैं तो यहाँ थोड़ा बताया गया पूर्व पक्ष के सूत्र में तो कोई ऐसे लिंग बताया नहीं है मैं इसलिए पूर्व पक्ष के अनुसार मैं कैसे लिंग बताऊंगा मैं तो सिद्धांति के अनुसार ही पूछ रहा हूँ <laughs> तो इस, इस हिसाब से आत्मा का प्रत्यक्ष आत्मा के अनुमान में कारण नहीं हो सकता आत्मा के प्रत्यक्ष का लिंग आत्मा का लिंग आत्मा के अनुमान में तो कारण हो सकता है क्योंकि आत्मा में से की तरफ हाँ, हाँ जी तो आत्मा का जो तो लिंग है वो लिंग यही सारे बोलेंगे जिसे धान बोले हाँ। सुख दुख राग द्वेष जो भी है ये हाँ। सारे बोलेगा तो ये सारे लिंग से आत्मा का अनुमान तो हाँ। का हो सकता है लेकिन आत्मा के प्रत्यक्ष से आत्मा का अनुमान कैसे होगा होगा उससे भी होगा देखिए आप इत, इस तरह समझ लीजिएगा आत्मा का प्रत्यक्ष का मतलब यह है कि जैसे मैं ये जो बता रहा हूँ कि आत्मा का प्रत्यक्ष हो गया मेरे को अब दूसरे के अंदर आत्मा है या नहीं है इत प्रत, इस प्रत्यक्ष से वहां पर उसका भी अनुमान होगा जैसे मैं बोल रहा हूँ चल रहा हूँ लिख रहा हूँ मेरे अंदर एक आत्मा है तो जैसे मेरे को इस आत्मा का प्रत्यक्ष है इसी के अनुसार उसके अंदर भी आत्मा होना चाहिए ऐसा अनुमान होगा नहीं वो वो भी स्वीकार है हमें उसका कोई मना नहीं है इस रूप में इस दृष्टि से जब चलेंगे तो उस दृष्टि से ये भी एक अनुमान बन सकता है उसमें कोई आपत्ति नहीं वो, वो तो है वो तो है वो दृष्टि तो है ही वो तो सिद्धांत का ही वो दृष्टि उसका थोड़ा खंडन कर रहे हैं यहाँ इतना घूम करके जाने की क्या आवश्यकता ये हम नहीं कह रहे ऐसे घूमने की जाने की के लिए हम नहीं कहना चाह रहे अगर उसकी दृष्टि से भी हम देखेंगे तो भी इस तरह का भी अनुमान हो सकता है ये मैं कहना चाह रहा हूँ हाँ जी ठीक है।, तो है लेकिन यहां पर भाई वो ये कहना तो तो तो तो चाहता है ना जब देवदत्त के शरीर में सन्निकर्ष होने पर आत्मा का तो प्रत्यक्ष होता ही नहीं है तो जब प्रत्यक्ष नहीं होता तो उस आत्मा का अनुमान कैसे होगा ये कहना चाहता है हाँ ये पूर्व पक्ष का है ठीक है तो हम यही कहना चाहते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं पूर्व पक्षी के तीन सूत्रों से पूर्व पक्षी तो रखा जा रहा है हाँ जी चले हम आगे हाँ जी हा समय तो हो गया हाँ एक एक एक दो सूत्र तो पढ़ लें हाँ। हाँ जी सूत्रार्थ तो हो गया ना आपका अगला सूत्र देखिए सामान्य तो दृष्टाच अविशेष सामान्यतो सामान्यतोदृष्टात अपि कलु अविशेषो न वस्तु विशेष आत्मा पूर्वपक्षी सामान्यतो दृष्टि से अगर आप अनुमान करना चाहते हैं वो भी उससे आत्मा की सिद्धि नहीं होती ये कहना चाहता है पूर्वपक्षी ये भी पूर्वपक्षी का है कहता है सामान्यता सामान्य रूप से सामान्य तो सामान्य दृष्ट नियम से अनुमात्मान होने पर भी कलु अविशेष कोई विशेष सिद्धि नहीं हो सकती सामान्य सिद्धि होगी न वस्तु विशेष आत्मा सिद्ध थी वह कोई वस्तु विशेष आत्मा की सिद्धि नहीं होती हाँ कोई वस्तु है ये तो सिद्ध होता है लेकिन वो वो ही आत्मा है यह सिद्ध नहीं होता सामान्य तो दृष्टि नियम से भी आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकती ये पूर्व पक्षी का कथन है ये तो ही ज्ञान इच्छा योग गुणा ज्ञान इच्छा आदि ये गुण कहलाते हैं तई गुणी इतनी अनुमीयते उन गुणों से गुणी का अनुमान होता है ते खु द्रव्यम आश्रयती वो सारे के सारे गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं भवतु तद युक्तम कि द्रव्यम उन गुणों से युक्त कोई भी द्रव्य हो हमें कोई आपत्ति नहीं है अदृष्टम वो अदृष्ट द्रव्य है किमिति न वक्तुम शक्यते वो क्या द्रव्य है जिसके आश्रित ये इच्छादि गुण है वो क्या है वो आत्मा ही है ये तो नहीं कह सकते आप हाँ कोई द्रव्य इतना कह सकते हैं तस्मात हाजी मतलब यही आत्मा है उसको आत्मा कहते हैं ये आप अनुमान से सिद्ध नहीं कर सकते तब भी वो उसी पर जुड़ा है, है मतलब सामान्य तो दृष्टि नियम से कोई चीज है ये तो स्वीकार करता है लेकिन वो उसी को आत्मा कहते हैं ये सिद्ध नहीं होता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं पहले इसको समझ लीजिएगा तद अदृष्टलिंग स आत्मा बोधा कथम सद अदृष्टलिंग उन अदृष्ट लिंगों से स आत्मा उसको आत्मा ही कहते हैं इति कथम ये कैसे जान हो ये जान नहीं हो सकता ये वो कहना चाहता है सूत्रार्थ लिखिएगा लिख लिख तो नहीं, नहीं वो कहता है <ये> ज्ञान आदि जितने गुण हैं इनसे गुणी का तो यहाँ अनुमान होता है कोई गुणी है क्योंकि बिना बिना गुणी के कोई गुण नहीं रह सकते इतना तो हमको अनुमान होगा सामान्य तो दृष्टि नियम से कोई वस्तु का अनुमान तो होता है लेकिन उस वस्तु का आत्मा नहीं कह सकते और वो आत्मा है ये ऐसा अनुमान से नहीं जाना जा रहा अनुमान से तो ये जाना जाता कोई द्रव्य है बस पर वो आत्मा है ये अनुमान नहीं हुआ अभी भी ये कहना चाहता वो पूर्व पक्षी ह से वो आत्मा है है है? तो लिंग से नहीं नहीं नहीं वो वो दृष्टलिंग का मतलब ये तद, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए पर। तद उन दृष्टलिंग आत्माहिति कथम बोधा सैसे ये बोध होगा ये कहना चाहते यहाँ अदृष्ट नहीं होगा वहां तद तद जो है अलंत करना है उसको सूत्रार्थ सामान्य तो दृष्ट नियम से सामान्य तो दृष्ट नियम से आत्मा का अनुमान नहीं हो सकता बस इतना ही सूत्रार्थ हाँ जी पूर्व पक्ष निष्कर्ष तो पूर्व पक्ष अपना निष्कर्ष देता है बोलिएगा तस्मात आगमिक इसलिए सूत्रार्थ लिखिएगा अनुमान से आत्मा का ज्ञान नहीं होता अनुमान से आत्मा का ज्ञान नहीं होता इसलिए इसलिए शब्द प्रमाण से आत्मा का ज्ञान होता है ऐसा मानना चाहिए ठीक है हाँ जी नहीं वो तो इच्छा द्वेष आदि तो दृष्ट है ना दिख रहा है ना व्यक्ति को मतलब इच्छा मेरे में इच्छा है मेरे में ज्ञान है ये तो प्रत्यक्ष हो ही रहा है ना व्यक्ति को इन प्रत्यक्ष दृष्ट लिंगों से अप्रत्यक्ष आत्मा का अनुमान नहीं हो सकता ये कहना चाहता है हाँ जी तस्मात् आत्मा प्रत्यक्ष अनुमानभ्याम असिधि असिद्ध इसलिए वह आत्मा प्रत्यक्ष और अनुमान से सिद्ध नहीं होता है तो प्रत्यक्ष और अनुमान से असिद्ध होता हुआ असिद्ध सन असिध होता हुआ निश्चित रूप से आगम साध्या आगम से ही सिद्ध आगम से ही सिद्ध होने योग्य है आगम से ही सिद्ध होने योग्य है, आगमे तो विद्यते आगम प्रमाण में तो स्पष्ट लिखा ही है आत्मा आत्मना पदार्थ अच्छा आत्म नाम पदार्थ ये है। आत्मा नाम से पदार्थ आगम में लिखा हुआ ही है। यस्मिन सर्वाणी भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत ये यजुर्वेद का प्रमाण दिया है इसमें आत्मशब्दाता है फिर अगला प्रमाण दिया है आत्मा चेद अस्मि इति विजानी अयमअस्मी पुरुषारण्य का प्रमाण दिया है आत्मान चेत विजानियात यदि आत्मा को जानना चाहते हो अयम अस्मि मैं ऐसा हूं इति पुरुषा वो इस रूप में उस पुरुष को आत्मा को जानता है तीसरा प्रमाण दिया है आत्मान रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव ये कठोपनिषद का है आत्मा को रथी मानो शरीर को जो है रथ मानो ऐसा यानि इन सभी प्रमाणों में आत्मा शब्द का प्रयोग आया है तो शब्द प्रमाण से आत्मा की सिद्धि होती है प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं ये कहना चाहता है तम अनुविद्या अणुमात्र इति एवं संप्रजानीते ये योगदर्शन का प्रमाण दिया है तम अणुमात्र आत्मान अनुविद्या उस अनुस्वरूप आत्मा को जान करके तम अनु मात्रम आत्मा उस अणुस्वरूप आत्मा को अनुविद्या जान करके अस्मि मैं ऐसा हूँ इस प्रकार से आत्मा सम प्रजानीते जानता है ये विशोक ज्योतिषमती का, का प्रमाण है अतः अतः त्रत्म लिंग प्रदर्शनम न युक्त इसलिए जो आत्मा के ज्ञान में जो लिंगों का प्रदर्शन आपने किया है जो चिन्ह दिया है वो सब अयुक्त है आत्मा लिंग प्रदर्शनम ना युक्तम आत्मा के ज्ञान में जिन लिंगों का प्रदर्शन आपने किया है वो युक्त नहीं है उचित नहीं है किंतु आगमता एवं सा स्वीकर्तव्य आगम प्रमाण से ही आत्मा को जानना चाहिए प्रत्यक्ष लिंग आत्मा के नहीं है यह कहना चाहता है जी जी हाँ मतलब सामान्य ज्ञान होता है सामान्य तो दृष्टि नियम से किसी पदार्थ का सामान्य ज्ञान होता है विशेष ज्ञान नहीं होता है कि यही आत्मा है ऐसा वो एक सामान्य अर्थ लिखवाया मैंने हाँ जी नहीं शब्दार्थ भी है ऐसा भी लिख सकते उसमें कोई आपत्ति नहीं है कहा प्रत्यक्ष अनुमान से नेता है क्या प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण को सूत्र नहीं दिया प्रत्यक्ष प्रमाण जाना नहीं जाता इस इसलिए तो नहीं नहीं नहीं वो कह रहा प्रत्यक्ष और अनुमान से जाना ही नहीं जाता है उसका सूत्र क्यों देगा वो से जाता जा सूत्र दिया था क्या से जाना नहीं हाँ जी तो सूत्र दिया हाँ ये ये दो दो सूत्र जो दिए है ना इससे ये ये जो पहला सूत्र है ना छठा ये प्रत्यक्ष वाला सूत्र है अनुमान तो से देखते नहीं है नहीं वहाँ दोनों अब बातें हैं दोनों निकल जाएंगे दोनों निकल जाती इसलिए उस तरह का अर्थ दिया है यानी के शरीर में सन्निकर्ष होने पर आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होने से प्रत्यक्ष का अभाव होने से दृष्टि नहीं है ऐसा अनुमान नहीं इसलिए अनुमान नहीं है दोनों अर्थ निकल सकते उसमें कोई आपत्ति नहीं जैसे इनकी तो वो वो है हाँ जी ठीक तो है वो वो आपकी बात ठीक है कि छटा सूत्र प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए सातवां सूत्र अनुमान प्रमाण के लिए है वो तो है उसमें तो कोई आपत्ति नहीं जी? दृष्टि तो का मतलब इच्छा जो इच्छा द्वेश गुण हमको प्रत्यक्ष होते हैं वो आत्मा के लिंग है ऐसा सिद्ध नहीं होते हैं ये कहना चाहते हैं जो आपको इच्छा हो रही ना वो इच्छा आत्मा का ही लिंग है ये कैसे बता सकते हैं आप इसमें कोई प्रमाण नहीं आपके पास में ना आप अनुमान करा सकते इसमें ना तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना अनुमान प्रमाण है आत्मा के विषय में ये कहना चाहता है बस और क्या पूछना चाहते फिर तो नहीं ये अदृष्ट लिंग कैसे होंगे तो दृष्टलिंग है इच्छा द्वेश प्रयत्न आदि भाई इन इनको अदृष्टलिंग कैसे कहेगा वो ये दृष्टलिंग ही है यानी ये जो इच्छा द्वेष द्वेश प्रयत्निंग देखिए आप ये समझ लीजिए ना सामान्य तो दृष्ट नियम से आप दृष्टि से ही तो अदृष्ट का अनुमान करते हो अदृष्ट से थोड़ा अनुमान करते हो इसलिए वो इच्छा द्वेश आदि को दृष्टलिंग मानता है अदृष्ट लिंग अध से आप आ, अनुमान कैसे करें करेंगे अनुमान ही कर ही नहीं सकते सामान्य तो दृष्टि नियम में भी लिंग से ही तो आप करेंगे पकड़ में आ रहे हैं ना यही मानना चाहिए स्पष्ट हो गए जी हाँ जी चलें। लिख नहीं पाए क्या आप नहीं आप बता दीजिए क्योंकि देखिए मैं एक प्रवाह में चल रहा हूं तो आप एक बार नहीं आप सौ बार पूछेंगे ना मैं सौ बार बताऊंगा आपको क्योंकि वो प्रवाह में तो मैं इनकी दृष्टि से चल रहा हूं और आपकी दृष्टि से मैं नहीं लोगों का नहीं मैं ऐसा नहीं ऐसा नहीं हमारा आता है है ना स्वामी जी देखने लग जाता नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं आप क्या स्वामी जी आपने कुछ कहना नहीं नहीं नहीं मेरा अभिप्राय ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि मैं घड़ी जो देखता हूँ वो तो मेरे को देखना पड़ता इसलिए देखता हूँ नहीं, आप उनकी तरह नहीं नहीं, नहीं देखिए मैं मैं आप लोगों से भी पूछता हूं लेकिन आप बोलते नहीं बोला कह रहे हैं की हम लोग पूछते रहते हमारा दोष है क्या मतलब हम पूछते रहते चलो हमने आधा घंटे पूरी लगा लिया आपका नंबर है आप ना नहीं देखिये पूछने में तो तो नहीं।, नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं है पहले मेरी बात सुन लीजिएगा मैं मैं मैं, आ, मैं उनको सुनिए मैं जो परीक्षा देने वाले हैं उन सबके ऊपर ध्यान देता हूं जो परीक्षा नहीं देते हैं उन पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ तो मेरा अपना सिद्धांत है जो परीक्षा न देने वाले हैं उनको मैं ध्यान नहीं देता हूँ जैसे राजेश जी ठीक है ठीके? राजेश जी से कभी पूछ लिया अलग बात है समझ में आया नहीं आया नहीं पूछता हूं मैं। मेरे को पता है कि कौन परीक्षा देने वाले उन्हीं से पूछता हूँ और इसलिए आप लोगों से भी पूछता हूँ मैं ठीक है ना आप मान लीजिए इनसे पूछता हूँ नहीं पूछता आपसे में छह महीने छह महीने पहले का प्रसन्न उठाया और आपने सारा सुना उस पर आपने प्रीवियस डे बोला स्वामी जी ये समझ नहीं आया आपने सिर्फ सूत्र समझ नहीं आपने देखिए नहीं नहीं वो वो हमें आक्षेप से कोई परेशानी देखिए देखिए नहीं नहीं वो वहां पर मैं जरूर बोला मेरे को याद है ये बात मेरे को ये बात याद है कि वहां पर आपने पूछा कोई बात नहीं मैंने मैंने वहाँ जानबूझ जान करके कही देखिए, देखिए वहां जो आपने जब पूछा है वहां मैं ये इंटेंशन लेकर के आपको नहीं बताना चाहिए मान करके आप पर ध्यान नहीं देना चाहिए मान करके मैंने बिल्कुल उत्तर उस समय नहीं दिया उस समय मैंने जो उत्तर दिया है वहां पर एक सामान्य रूप से उत्तर दिया है वहां पर <laughs> सही कह रहा मैं मतलब मैं मेरा बिल्कुल ये उद्देश्य नहीं था कि आपको नहीं बताना चाहिए ऐसा बिल्कुल उद्देश्य नहीं था और आपको समय नहीं देना चाहिए उद्देश्य नहीं था क्योंकि मैं कहूंगा तभी तो आपको समझ में आएगा ना मतलब मैं ये कहूँ आपको कि मेरा वो मतलब नहीं था फिर भी मैं ये कहूँ नहीं वो मतलब था ये मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं झूठ बोल करके मैं अपना हानि क्यों उठाना चाहूंगा और मेरा इसमें कुछ, कुछ इस झूठ बोलने से कोई लाभ भी नहीं है मेरा इसलिए मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि वहां मैंने जरूर ये बात कही है कि ये आपने समझा है और उतना ही सफिशियंट है।, है ये बोला है मैं मेरे को याद है लेकिन वो उस प्रसंग में बोलना था वो इसलिए बोला है ना कि आपको और वो उस सूत्र की नहीं गुणा गुणा कि मैं कभी जब मेरे को जगह से नहीं मिलता है हाँ। मैं मैं तो तो अरे नहीं ऐसा नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं अब नाराज मत हुई है देखिए मैं इनको ध्यान में रख करके बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ याद रखना बिल्कुल नहीं मैं हर हर परीक्षा देने वाले विद्यार्थी को ध्यान में रख के पढ़ाता हूं आप लोग नहीं पूछते हैं। मैं जानबूझ के पूछता हूं हाँ जी समझ में आया नहीं है लेकिन मैं पूछ ये भी नहीं पूछू मैं मैं किसी को नहीं पूछ ना इनसे पूछू ना आपसे पूछूंगा हाँ अगर आपको आप, आपस में जिसको समझ में नहीं आता तो वो पूछे ये भी कह सकता हूं लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूं कि हाँ जी आपको समझ में आ गया मैं आगे होकर के पूछ लेता हूं कभी कभी इसका ये ये भी मतलब नहीं है कि मैं हर बार आपसे पूछता रहूं ये भी तो मतलब नहीं है लेकिन मैं आपका ध्यान रखता हूं नहीं हाँ। आप तो रखते हैं, पर ये लोग नहीं रखते ये हो सकता ये हो सकता है ये हो सकता नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं नह था, और ये है और रहेगा जी और इसमें हमारा दोष नहीं है ना, मैं ना है प्रमाणिक तौर तो पर जी अगर हम आधा घंटा भी लेते हैं अथवा अच्छा पौन घंटा भी लेते हैं और एक व्यक्ति भी लेता है लेकिन इस बात से ये केंद्र सिद्ध हो जाएगा कि आपको समय नहीं मिलेगा भाई हाँ हमारा, को, अच्छा, मैं हमारा, कोई हमारा कोई प्रश्न है और तुम्हारा कोई प्रश्न अभी उलझ रहा है तो अपना घटना देखिए देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैं अपनी ओर से मैं सबका ध्यान रखता हूँ ठीक है अब आपने, आपने, आपने तो तो हैं पहले, पहले पहले मेरी बात को सुन लीजिएगा मैं ये कहना चाह रहा हूँ किसी भी पक्ष में उन्होंने अष्टचक्र की बात सुनी आपने आप नहीं बोले उसी टाइम स्टॉप करवा दिया जबकि ये उठाते हैं कोई नहीं हम बीच में बोल कि ये देखिए देखिए देखिए थी हाँ। आ, आप बीच में मत बोलिए एक दिन आपने उनको बोला किनको कोई थे है ना किन को ऐसा नहीं ऐसा नहीं देखिए देखिए आप आप उनकी पुष्टि कर रहे हैं ना हाँ ऐसा है क्या देखिए देखिए देखिए सुनिए नहीं ऐसा नहीं ऐसा मैं नहीं, नहीं करना वाला मैं ऐसा तो नहीं करने वाला हूँ मैं अपने अपनी दृष्टि से मैं केवल आपको मुख्य बना करके नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं जितने भी परीक्षा देने वाले उन सबको मुख्य बनाता हूँ और किसी माता ने प्रश्न किया तो उनको मैंने जरूर रोका है जो वो मुख्य विद्यार्थी नहीं है जो परीक्षा नहीं देते उन सबको मैंने रोका है लेकिन जो परीक्षा देने वाले है उनको मैंने नहीं रोका अगर रोका है तो किसी प्रसंग विशेष में रोका है ना कि इनको नहीं बताना मान करके नहीं रोका मैंने ऐसा है ऐसा नहीं ऐसा नहीं देखिए आपको अगर ऐसा लगता है ठीक है ना अगर सुनिए आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं इनको ही ध्यान में रख करके पढ़ाता हूं आपको ध्यान में रख करके नहीं पढ़ाता हूं अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है आप बात को ध्यान रखूंगा मैं आगे ऐसा आपको ये मौका नहीं मिले ठीक है ये ये हो सकता है मेरी दृष्टि से तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं हूं तो इतना सिर्फ बोल जब क्योंकि बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं जी आप जो हैं इनको तो समझ में फिर आज भी देखिए ये देखिए ये ये, ये, ये ये ऐसा है यहाँ थोड़ा संकोच आप करते हैं उस संकोच को मत करिएगा आप आप आपको जब समझ में नहीं आता है क्योंकि आप परीक्षा देने वाले मुख्य विद्यार्थी के रूप में पढ़ रहे हैं तो ये आपका अधिकार है आपको पूछना है जब आप नहीं पूछते हैं तो मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता रही बात की अगर आपको समझ में नहीं आती उस बात को मैं एक बार नहीं दस बार बताऊंगा ना ठीक है मैं सौ बार भी बोल सकता हूँ लेकिन लेकिन लेकिन किसी विषय में मैंने रोका है तो उस रोकने के पीछे ये कारण नहीं है कि आपको नहीं बताना इसलिए रोका है ये बिल्कुल कारण नहीं है हाँ जी सुकाम जी आप इस बात को समझना वहां मैंने जो रोका है वो इसलिए नहीं रोका कि उसके बारे में आपको नहीं बताना है इसलिए बिल्कुल नहीं रोका वहां वो विषय ऐसा रहा होगा इसलिए उसको मैंने यह बोला कि इसको ऐसा ही समझ लीजिएगा इस रूप में तो रोका जरूर होगा लेकिन आपको नहीं बताना चाहिए इसका उत्तर ज्यादा आपको नहीं देना चाहिए आप जब प्रश्न करेंगे तो आपको ज्यादा नहीं बताना चाहिए ऐसे मेरे मन में एक बार भी नहीं आया आपके लिए क्या जो भी मुख्य रूप से पढ़ने वाले विद्यार्थी है किसी के बारे में मेरे मन में नहीं आया बल्कि मैं आगे होकर के पूछता हूं और आपने जो इनकी पुष्टि की है क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं वो उस सूत्र के बारे में वो सूत्र ही ऐसा होगा ना जिसको सारी है जो के नहीं वो कह रहे हैं <laughs> नहीं वो वो तो ठीक है आप उस अर्थ में ठीक कह है। है? है? तो रहे हैं ठीक है आज तो पुछ तो पुछ तो ऊपर तो किसी का का इनको तो राइट नहीं है ना स्वामी जी बोलते बात अलग है बिल्कुल तो स्वामी जी अभी भी आपने बोला समय हो गया जी स्वामी जी अधिकारिक व्यक्ति उनको सामने ठीक है देखिए आप लोग आप लोग इस तरह नहीं लड़िएगा तो नहीं अच्छी बात है अच्छा अच्छा होता है ना आपने अच्छा होता आप पहले आप आप नहीं आप पहले ही बता देते अगर पहली बार जब आपको ऐसा लगा एक बार दो बार लगा तो अगर आप पहले तभी बोलते अथवा आप अकेले में भी बोलते कि जी हमको ऐसा लगता है तो मैं और ध्यान देता मैं तो एक सामान्य रूप से बोल रहा हूँ सामान्य रूप से ही चल रहा हूँ मेरे मन में बिल्कुल ये नहीं है की कि कि किसी को गौन बनाना किसी को मुख्य बनाना बिल्कुल नहीं है हाँ मैं तो ये घोषणापूर्वक बोलता हूँ जो परीक्षा नहीं देते हैं मैं उनको ध्यान में रख के बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ और वो प्रश्न करे तो उनका उत्तर देना मैं जरूरी नहीं मानता हूं अगर मेरे को लगे तो दूंगा नहीं तो ये कहूंगा मैं आपका इसका उत्तर नहीं दूंगा ये पहले ही निर्धारित किया था जब हम पहले पढ़ते हैं न्याय दर्शन पढ़े थे उस समय भी बोला और वहां भी जितने भी न्याय दर्शन में लोग बैठते हैं वो किसी से मैं नहीं पूछता जो परीक्षा नहीं देते हैं वो आयराम गयराम वाले लोग हैं कभी मन में आए तो आते हैं बैठते हैं कभी मन में आए तो नहीं आते उनसे कभी नहीं पूछता मैं आगे होकर के लेकिन जो परीक्षा देने वाले हैं उन सबसे पूछता हूँ पूछता नहीं पूछता हूं हाँ आप क्या कहना चाहते हा जी जी नहीं वो ऐसा नहीं हंसते नहीं बिल्कुल बिल्कुल ये क्या पूछ रहे हैं इस रूप में वो हंसते नहीं हाजी नहीं हंसने का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखो था था था। नहीं वो आप ऐसा कह रहे हैं ना क्यों जी आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये हल्का प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए आप हंसते हैं नहीं मतलब ऐसा है कि हंसने के पीछे बहुत सारे कारण है मान लो जो साधारण सी बात है सब लोग समझ रहे हैं आप भी समझते हो फिर पूछ रहे हैं तब तो मैं भी हंस लेता हूं वो एक अलग बात हो गई हाँ वो हो, हो सकता है ऐसा हो सकता है मैं मना नहीं कर रहा हूं ऐसा हो सकता कोई हंस सकता है हाँ। का मना का लेने के लिए। अच्छा कोई बात नहीं इसको ये मान लीजिएगा कि अब आज स्पष्ट हो गया है अभी तक तो मेरे दिमाग में नहीं था कि आप लोगों के ये मन में ये भी चल रहा हो कि कि हमको ध्यान नहीं रखा जा रहा इन्हीं को ध्यान रखा जा रहा ऐसा अगर आपके आप मन में तो अगर आपके मन में ऐसा आया है तो अच्छा होता आप इस बात को बहुत पहले बता देते इतना देर तक आपको नहीं चलाना था तो ठीक है कुछ है तभी तो इतनी सारी बातें हुई ना अब तो ये स्पष्ट हो गए ना आगे हम पूरा ध्यान रखेंगे जब कभी भी आपको ऐसा लगता है उसी समय कहिएगा उसी उसी समय कहिए देखिएगा ये लोग कैसे रोक रहे हैं तब मेरे को याद रहेगा ये बात आ? रोक रहे हैं, हैं।, हैं। मतलब आपने प्रश्न किया और ये लोग रोक रहे हो उस स्थिति को और आगे बढ़ने के लिए कह रहे हो तब उसी समय आप कहिएगा देखो ये लोग लो कैसे कह रहे हैं तब उसका समाधान हो जाएगा तो, ये नहीं करते आ, तो नहीं करेंगे तो अच्छी बात है ना अभी तो आपको क्लियर हुआ जी अभी तो कुछ नहीं करना है अभी कुछ नहीं करना है हाँ जी हाँ चला, थे चला थे तो चले जाते। जी। तो समय किसी का ध्यान नहीं चला, कोई ध्यान नहीं नहीं, दिला सकता ऐसा कई बार क्या होता है पहले सुनिए मैं, मैं समझ रहे भाइयों स... तो, तो, तो ये जो भी सूत्र चल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं था चक्र से